देवी भागवत तीसरा स्कंध राजकुमारी शशिकला का सुदर्शन को मन में वर्णन करना व्यास जी कहते हैं सुदर्शन को सभी विद्याएं सुलभ हो गई थी वह राजकुमार रथ पर बैठकर कर जहाँ जाता वहीं तेज से ऐसा जान पड़ता था मानो एक अक्षोणी सेना उसके साथ हो राजन सुदर्शन प्रसन्नता पूर्वक निरंतर बीज मंत्र का जप करता था उसी मंत्र के प्रभाव से उसमें इतनी शक्ति आ गई थी दूसरे किसी कारण की तो कल्पना नहीं की जा सकती क्लिम यह कामराज कहानी कहलाने वाला बीज मंत्र बड़ा ही विलक्षण है जो पुरुष किसी अच्छे गुरु से इसकी दीक्षा लेकर शांत चित्त से पवित्रतापूर्वक इसका जप करता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है महाराज पृथ्वी अथवा स्वर्ग में भी कोई अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं है जो भगवती जगदम्बा की कृपा से सुलभ न हो सके वे बड़े ही मूर्ख भाग्यहीन और रोगों से व्यथित प्राणी है जिनके चित्त में भगवती जगदम्बिका के पूजन में अटल श्रद्धा नहीं होती। हो पाती कुरनंदन जो पूर्वयुग से ही देवताओं की जननी होने के कारण आदि माता नाम से प्रसिद्ध हैं वे ही भगवती बुद्धि कीर्ति धृति लक्ष्मी शक्ति श्रद्धा मति और स्मृति आदि रूपों से संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने के लिए पधारी हैं यह बिल्कुल स्पष्ट बात है जो मनुष्य इन रूपों में भगवती को नहीं पहचानते उनकी बुद्धि अवश्य ही माया से हरी गई है इसी से वे अन्य वाद विवादों में अपनी बुद्धि खंबाते रहते हैं परंतु विश्व पर शासन करने वाली कल्याणमय भगवती की उपासना नहीं करते ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र यम कुबेर वायु अग्नि त्वष्टा पूषा अश्विनी कुमार भग आदित्य वसु रुद्र विश्व एवं मरुदगण ये सबके सब सृष्टि सब पालन और संहार करने में निपुण देवगण उन भगवती जगदंबिका का ध्यान करते हैं कौन ऐसा विद्वान है जो उन पर ब्रह्मस्वरूपणी आदिशक्ति की आराधना न करता हो संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली उन कल्याणमयी देवी को सुदर्शन ने अपने ज्ञान का विषय बना लिया था जिससे उसके सभी कार्य सिद्ध हो गए वे विद्या और अविद्या रूप से विराजमान भगवती जगदम्बा साक्षात पर ब्रह्म ही है सुगमता से तभी उनके दर्शन सभी उनके दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते योगाभ्यास द्वारा ही उन पराशक्ति के दर्शन होते हैं ये भगवती मुमुक्षुओं के अत्यंत प्रिय हैं भगवती का कृपा प्रसाद प्राप्त हुए बिना परमात्मा के स्वरूप को कोई भी नहीं जान सकता त्रिविध सृष्टि की व्यवस्था करके सारी शक्तियों को जो स्वयं अपने में दिखा रहे हैं उन्हें भगवती का मन ही मन चिंतन करता हुआ सुदर्शन वन में रहता था उस समय राज्य मिलने में भी कहीं अधिक सुख की अनुभूति उनके मन में होती थी